श्री रामकृष्ण भक्त मालिका देवेंद्र मजूमदार ध्यान में अनभुत सत्य को गार्जस्थ जीवन में रूपायित करना एक कठिन समस्या है परंतु ऐसा न कर, कर पाने से साधारण मानव ऐसे सत्य का तात्पर्य हृदयंगम नहीं कर सकता अतः श्री रामकृष्ण को कुछ भक्तों के भीतर इस सहज आदर्श को स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी इसीलिए एक दिन जब देवेंद्रनाथ ने उनके श्री चरणों में पढ़कर करने की अपनी इच्छा व्यक्त की तो वे उन्हें यत्न पूर्वक होम से उठाते हुए शचि माता के भाव में गाने लगे भावार्थ मेरे दुलारे गौर तू भला क्यों नदिया को छोड़कर दंडधारी सन्यासी बनेगा घर में तेरी वधु विष्णुप्रिया जो है उसकी तू क्या दशा करेगा एक तो पहले ही मेरे सीने में विश्वरूप के शोक का तीक्षण बाण लगा हुआ है अब क्या तू भी इस अभाग्नि मां को अपार शोक में डुबोने चला है यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि निर्धन देवेंद्र की वृद्ध माता तब भी अपने बड़े बेटे सुरेंद्र का शोक नहीं भूल सकी थी फिर घर में उनकी साध्वी पत्नी भी विद्यमान थी जयसोर जिले के नड़ाइल महकमे के अंतर्गत जगन्नाथपुर ग्राम में 1844 सौ जनवरी के प्रथमार्ध में मजुमदार उपाधिधारी वंदोपाध्याय वंश में देवेंद्रनाथ का जन्म हुआ था उनके जन्म के दो महीने बाद ही उनके पिता प्रसन्ननाथ का देहांत हो गया। माता लंबी आयु तक जीवित रहीं। ब्राह्मण कुल के साप्विक पर्यावरण में ही देवेंद्रनाथ का बचपन बीता था पिता के निधन के पश्चात उनके ताऊजी उनके अभिभावक हुए बड़े भाई सुरेंद्रनाथ उन दिनों कलकत्ते में पढ़ाई कर रहे थे ताऊ के चले जाने पर सुरेंद्र को 21 वर्ष की आयु में ही गृहस्थी का भार उठाना पड़ा वे देवेंद्र से पांच वर्ष बड़े थे सुंदर गौरवण पित्रहीन देवेंद्र बचपन में सबका स्नेह पाकर कुछ उच्चृंखल से हो गए थे एक दिन उनकी माता उन्हें उनके उत्पाद के लिए दंड देने को बढ़ी तो वे छलक कर भाग निकले उछल कर भाग निकले परंतु उनका बाया हाथ टूट गया उसे जोड़ दिए जाने पर भी वह जीवन भर के लिए थोड़ा टेढ़ा ही रह गया पढ़ने लिखने में देवेंद्र का मन नहीं लगता था परंतु उनके हस्ताक्षर बड़े ही सुंदर थे तथा हिसाब और दस्तावेज आदि लिखने में वे बड़े दक्ष हो गए थे यह सरल और चंचल बालक एक बार एक ग्वाले के लड़के के बहका देने पर आकाश को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता दौड़ता थक गया था वह अनुभव उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गया था तथा तो आगे चलकर गीत के रूप में प्रकट हुआ था। थावार्थ हे प्रभो तुम्हारी माया सृष्टव्यापी है इसमें सत्य कुछ भी नहीं सब छाया ही छाया है जैसे कि मैदान में जाकर आकाश को पकड़ने का प्रयास ही चारों ओर भटकते हुए तंग आ जाता है ताऊ का स्वर्गवास हो जाने के बाद देवेंद्र अध्ययन करने के लिए कलकत्ता आए, तब उनकी आयु 14-15 वर्ष की ही थी जहा आकर भी उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी और चार पांच वर्ष किसी प्रकार विद्यालय में बिताने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी किताबी विद्या की तो इतिश्री हो गई पर काव्य रसिक सुरेंद्र के सानिध्य में देवेंद्र की साहित्य बढ़ती गई यद्यपि सुरेंद्र ने यौवन की दहलीज तक पहुंचते ही संसार की तंगी के कारण विद्यालय छोड़ दिया था तथापि वे सदैव विद्या की आराधना में लगे रहते थे काफी उम्र में भी उनके अवकाश का समय पाश्चात्य दर्शन तथा इतिहास के अध्ययन में बीतता था और उनके अंदर का सौंदर्य काव्य रचना के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहता था उनके द्वारा रचित महिला सविता, सुदर्शन आदि काव्य उनकी उच्च कवित्व प्रतिभा के परिचायक है कवि सुरेंद्र के घर पर नाट्य सम्राट गिरीश का आगमन होता था और दोनों साहित्य रसिकों में काफी रात तक काव्य चर्चा चलती थी देवेंद्र पास ही बैठकर सब सुनते रहते थे और बहुत सी बातें अपने हृदय में संचित कर रखते थे सुरेंद्र में एक और गुण था और वह था योगाभ्यास उनसे प्रेरणा लेकर देवेंद्र नाथ भी योगाभ्यास में तत्पर हुए और दीर्घ काल तक साधना करते हुए वे चौसठ प्रकार के आसनों में निपुण हो गए इसी समय देवेंद्र की माँ उनसे विवाह के लिए हट करने लगी उन्हें राजे न होते देख कर उन्होंने अनुशन भी शुरू कर दिया अतः अठारह सौ ईस्वी की किसी शुभ घड़ी में देवेंद्र का विवाह हो गया इसके वर्ष बाद, अर्थात अप्रैल अपने सगे संबंधियों को शोक सागर में डुबोते हुए इकतालीस वर्ष की आयु में ही पृथ्वी से सदा के लिए विदा हो गए देवेंद्र का जीवन समस्याओं से पूर्ण हो उठा अकल्पनीय निर्धनता के बीच परिवार का भारत उनके कंधों पर आ पड़ा काफी दिनों तक निराहार या अल्पाहार में बिताने तथा अयोग्य व्यक्तियों के घर से श्राद्ध का दान तक स्वीकार करने के पश्चात अंत में उन्हें जोड़ासाकों के ठाकुर परिवार की जमींदारी में एक अल्प वेतन की नौकरी मिली ऐसी नौकरियों में दूसरे लोग रिश्वत आदि लेकर अपना अभाव मिटाया करते हैं परंतु देवेंद्र बाबू इतना हीन आचरण नहीं कर सके तथा उनका भार बढ़ता ही गया अंत में जब हालत बहुत ही बिगड़ गई तो उन्होंने अपने मालिक मालिक से सब कुछ स्पष्ट कर डाला। मालिक ने को अच्छी तरह पहचान लिया था, उन्होंने स्वयं ही उनका सारा ऋण चुका दिया तथा तो भविष्य में उन्हें सारा धन सावधान करने को कहा अब भी खर्च घटाने का कोई उपाय न देकर देवेंद्र ने खर्चीली महानगरी छोड़ दी और हावड़ा के सालकिया विभाग में रहने को चले आए किंतु उस समय इस स्थान में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक था फलता वे शीघ्र ही उसके शिकार हुए तथा तो चिकित्सक की सलाह पर उन्हें कलकत्ता लौटकर कर अहिरी टोला के निमू गोस्वामी लेन में किराए का मकान लेकर रहने लगे हम पहले कह आए हैं कि देवेंद्रनाथ नियमित रूप से योगाभ्यास किया करते थे सारिक दुस्था के बीच भी उसमें कोई बाधा नहीं आती थी लगातार पूरे ग्यारह वर्ष तक अभ्यास यो, करने के फलस्वरूप उन्हें देवी देवताओं के दर्शन होते दर्शन होता अपूर्व ध्वनि सुन पड़ती कभी अपना शरीर अत्यंत लघु प्रतीत होता था ऐसा लगता कि मानव इच्छा होती ही आकाश मार्ग से उड़ जा सकते हैं तो कभी भवो के बीच ज्योतिबिंद प्रकट होता और क्रमशः बढ़ते हुए पूरा घर स्निग्न आभा से आलोकित कर देता था परन्तु इतने प्रगति होने पर भी जब देवेंद्राथ के मन से रिक्तता का भाव तथा चिंतन दूर नहीं हुआ तो वे समझ गए कि उन्हें अभी भी ईश्वर दर्शन नहीं हुआ है फिर इतने प्रयास विफल होते देखकर उनके मन में भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह भी उत्पन्न हुआ परंतु सौभाग्यवश जन्मगत विश्वास एवं संस्कार ने उन्हें उस पद पर अधिक अग्रसर होने नहीं दिया बल्कि ही उन्हें गहन साधना में डुबो दिया। इसी समय उन्होंने कुछ दिन पारिवारिक संपर्क कर घाटा के ठाकुर भवन की तीसरी मंजिल के एक निर्जन कमरे में बहुत देर तक भगवान का ध्यान करते हुए बिताए इस प्रकार एकांत में चिंतन के फलस्वरूप उन्हें अनुभव हुआ ये दर्शन भगवान की कृपा से ही संभव है और फिर उन्होंने गीत लिखा भावार्थ हे प्रभु तुम यदि स्वयं ही न जनाओ तो भला तुम्हें कौन जान सकता है वेद-वेदान्त तो तुम्हें अंधेरे में ही टटोलते रह जाते हैं और कभी तुम्हारा अंत नहीं पाते अब वे अब से इसोपलब्धि के लिए जाकुल देवेंद्र नाथ जहां भी इस विषय में कोई सहायता पाने की संभावना देखते वही जा पहुंचती इस प्रकार उनका केशव चंद्र के समाज में आना जाना शुरू हुआ एक दिन वे अपने मामा के यहाँ गए थे वहां बैठक खाने में उन्हें साधु अघोरनाथ की जीवनी मिली और वे उसे पढ़ने लगे उसमें लिखा था कि एक बार अघोरनाथ डाकुओं के हाथ में पड़ गए और उनकी जान खतरे में पड़ गई परंतु उनकी भक्ति देखकर डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया यह विवरण पढ़ते ही देवेंद्र पागल के समान चिल्ला उठे कौन कहता है कि भगवान नहीं है भगवान अवश्य है नहीं तो अघोर नाथ को बचाया किसने वे तुरंत अपने घर लौटाए और दरवाजे बंद करके कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे और व्याकुलता के आवेग में सिर के बाल नोचते हुए तथा दीवाल पर सिर पटकते हुए कहने लगे तुम कौन हो कहा हो मुझे दर्शन दो तीन दिन और तीन रातें बिना खाए पिए और बिना सोए ही बीती चौथे दिन प्रातः काल वे छत पर टहलने लगे उस समय लालिमा का विस्तार करते हुए बाल अरुण को उदित होते देखकर वे ऊंचे स्वर में बोल उठे कौन कहता है भगवान नहीं है यह रहा भगवान का प्रमाण उसी समय मन के भीतर से स्वागत वाड़ी उठी गुरु चाहिए